भगवान कस्तूरी कुंडलवश प्रवचन माला के आरंभ में हमारी श्रद्धा और नमन स्वीकार करें संत शिरोमणि कबीर दास का पद है तेरा जन एकाद है कोई काम क्रोध अरुलोभ विवर्जित हरिपद चिन्ह है सोई राजस तामस सातिग तीनु ये सब तेरी माया चौथे पद को जे जन चिन्ह तिन्ही परम पद पाया अस्तुत निंदा आशा छाढ़ तजय मानभिमा लोहाकन समक देखय ते मूरति भगवाना चन्ते तो माधव चिंतामणि हरिपद रमय उदासा अरु रहित हु कह कबीर सौदासा तिब्बतन आश्रम में कोई हजार साल पहले एक छोटी सी घटना घटी उससे ही हम कबीर में प्रवेश शुरू करें। बड़ा आश्रम था यह और इस आश्रम ने एक छोटा नया आश्रम भी दूर तिब्बत के सीमांत पर प्रारंभ किया था आश्रम बन गया खबर आई सब तैयारी हो गई है अब आप एक योग सन्यासी को पहुंचा दें जो गुरु का पद संभाल ले प्रधान आश्रम के गुरु ने दस सन्यासी चुने और दसों को आश्रम की तरफ भेजा पूरा आश्रम चकित हुआ कोई हजार सन्यासी अंत्यवासी थे उन्होंने कहा बात समझ में ना आई एक बुलाया था दस भेजे उत्सुकता बहुत तीव्र हो गई जिज्ञासा समझे न समझी। तो कुछ सन्यासी गए और गुरु को कहा हम समझ ना पाए एक का ही बुलावा आया था आपने दस क्यों भेजे गुरु ने कहा रुको जब वे पहुंच जाएं, तब तुम्हें समझा दूंगा तीन सप्ताह बाद यात्रा लंबी थी पहाड़ी थी पैदल यात्रा थी तीन सप्ताह बाद खबर पहुंची कि आपने जो एक सन्यासी भेजा था वो पहुंच गया अब और भी मुसीबत हो गई अब तो पूरा आश्रम एक ही चर्चा से भर गया कि ये तो रहस्य सुलझाना और उलझ गया दस भेजे थे खबर आई एक ही पहुंचा फिर उन्होंने गुरु से पूछा तो गुरु ने कहा दस भेजो तब एक पहुंचता है। फिर पूरी कहानी बाद में पता चली दस यात्रा पर गए पहले ही गांव में प्रवेश किया और एक आदमी ने सुबह ही सुबह नगर के द्वार पर पहला जो सन्यासी था उसके पैर पकड़ लिए और कहा ज्योतिषी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति कल सुबह पहला प्रवेश करे उसी समय अपनी लड़की की शादी कर दू लड़की यह है और इतना धन मेरे पास है और कोई मालिक नहीं एक ही लड़की है कोई और मेरा बेटा नहीं जोत् ने कहा अगर पहला आदमी इंकार कर दे तो जो दूसरा आदमी हो दूसरा इंकार करे तो तीसरा तो तुम दस इकट्ठे ही हो कोई ना कोई स्वीकार करिए लेगा पहले ने ही स्वीकार करिए लड़की बहुत सुंदर थी धन भी काफी था उसने अपने मित्रों से कहा कि मेरा जाना न हो सकेगा आगे परमात्मा की मर्जी यही दिखती कि मैं इसी गांव में रुक जाऊं दूसरे गांव में जब वे पहुंचे तो गांव के राजा का जो पुरोहित था वो मर गया था और वो एक नए पुरोहित की तलाश में था अच्छी नौकरी थी शाही सम्मान था काम कुछ भी न था एक सन्यासी वहां रुक गए और ऐसी ही पहुंचते पहुंचते जब सिर्फ दस मील दूर रह गया था आश्रम वे गांव में एक सांझ रुके दो ही बचे थे गांव के लोगों ने प्रवचन आयोजित किया था उनमें से एक बोला जब वो बोल रहा था तो एक नास्तिक बीच में खड़ा हो गया और उसने कहा कि यह सब बकवास है ये बुद्ध और बुद्ध वचन ये सब दो कौड़ी के कचरा है इसमें कुछ सार नहीं जो सन्यासी बोल रहा था उसने अपने मित्र से कहा अब तुम जाओ मैं यहीं रुकूंगा जब तक इस नास्तिक को बदल के आस्तिक न कर दिया तब तक मैं इस गांव से निकलने वाला नहीं ऐसे एक पहुंचा दस चलते हैं तब एक पहुंचता है इस घटना के आधार पर तिब्बत में यह कहावत बन गई कि दस चलते हैं तब एक पहुंचता है मार्ग कंटकाकीन है और बहुत प्रलोभन है मार्ग में जगह जगह रुकने के संभावना है और प्रलोभन प्रबल है और मार्ग कठिन है चढ़ाई का है एक एक कदम उठाना श्रम मांगता है निष्ठा मांगता है नीचे उतरने वाला मार्ग नहीं जहां सुविधा से कोई ढलक सकता है चढ़ा है भारी चढ़ा है गिरने के सब तरह की संभावनाएं, गिरने के सब तरह के सूक्ष्म कारण मौजूद है इसलिए दस चले और एक भी पहुंच जाए तो काफी इजिप्त में वे कहते हैं कि हजार बुलाए जाते हैं और एक चुना जाता है और मुझे लगता है तिब्बत से उनकी कहावत ज्यादा सही है दस चले और एक पहुंच जाए ये भी संभव नहीं मालूम होता हजार बुलाए जाते हैं और एक चुना जाता है जीसस से किसी ने पूछा कि तुम्हारे प्रभु का राज्य कैसा है तो जीसस ने कहा मछुए की जाल की तरह मछुआ जाल फेंकता है सैकड़ों मछलियां फंस जाती हैं जो योग्य है। खाने के योग्य चुन ली जाती हैं वहां की वापिस पानी में फेंक दी जाती है तो जीसस ने कहा प्रभु का राज्य भी मछुए की जाल की तरह परमात्मा जाल फेंकता है लाखों फंसते हैं पर इन्हें गिने चुने जाते हैं जो तैयार हैं बाकी वापिस पानी में फेंक दिए जाते हैं पानी यानी संसार इसी तरह तो तुम बार बार फेंके गए हो ऐसा नहीं है कि जाल में नहीं फंसे कई बार फंसे हो पर तुम योग्य न थे कि चुने जा सको जाल में फंस जाना काफी नहीं है मछुए की आंख में जचना भी जरूरी है जाल में तो तुम फंस जाते हो जाल के कारण लेकिन मछुआ तो तुम्हें चुनेगा तुम्हारे कारण हजार बार तुम फंस गए हो न मालूम कितनी बार संन्यास लिया होगा न मालूम कितनी बार भिक्षु बने होगे, न मालूम कितने बार घर द्वार छोड़ा होगा आश्रम में वास कर लिया होगा कितनी बार प्रार्थना की है कितनी बार संकल्प किए कितने व्रत कितने उपवास तुम्हारे अनंत जन्मों की अनंत कथा है लेकिन एक बात पक्की है कि तुम जाल में कितने ही बार फंसे हो बार बार वापस जल में फेंक दिए गए हो चुने तुम नहीं जा सके चुनने के लिए पात्रता चाहिए चुने जा सको इसके लिए भीतरी बल चाहिए ऊर्जा चाहिए चुने जा सको इसके लिए पात्रता चाहिए और उस पात्रता को उपलब्ध करना दुर्गम अति दुर्गम है इस संसार में सभी कुछ पालना आसान है तुम जैसे हो वैसे ही रहते हुए इस संसार की सब चीजें पाई जा सकती हैं परमात्मा को पालना कठिन है क्योंकि तुम जैसे हो वैसे ही रहते हुए परमात्मा को नहीं पाया जा सकता तुम्हें बदलना होगा और बदलाहट ऐसी है कि तुम्हें कुछ ना कुछ परमात्मा जैसे होना होगा तभी तुम परमात्मा को पा सकोगे क्योंकि जो परमात्मा जैसा नहीं है वो कैसे परमात्मा को पा सकेगा कोई समानता चाहिए जहां से सेतु बन सके कुछ एक किरण तो चाहिए तुमने सूरज की जिसके सहारे तुम सूरज तक यात्रा कर सको हम दूध से दही बनाते तो थोड़ा सा दही उसमें डाल देते फिर सारा दूध दही हो जाता है तो तुम में थोड़ा सा तो परमात्मा होना ही चाहिए तभी तुम्हारा पूरा दूध दही हो सकेगा उतना भी ना हो तो यात्रा नहीं हो सकती और वही कठिनाई क्योंकि थोड़ा सा भी परमात्मा जैसा होना तुम्हारे सारे जीवन की व्यवस्था को बदलने के अतिरिक्त ना हो सकेगा तुम्हारी पूरी जीवन की शैली और पद्धति रूपांतरित करनी होगी इसलिए कबीर कहते हैं तेरा जन्म एकाद है कोई ऐसे करोड़ करोड़ लोग हैं मंदिर हैं, मस्जिद है, है गुरुद्वारे हैं लोग प्रार्थना कर रहे हैं पूजा कर रहे हैं अर्चना कर रहे हैं पर तेरा जन कोई एक है बड़ी पृथ्वी है करोड़ों अरबों लोग हैं, मंदिरों की भी कोई कमी नहीं प्रार्थना पूजा भी खूब चल रही है अर्चना की धूप चल रही है दिए चल रहे हैं लेकिन अर्चना की आत्मा नहीं पूजा हो रही है बाहर के मंदिर में भीतर के मंदिर में पूजा का कोई स्वर नहीं बड़ी सजावट है मंदिर में बाहर भीतर का मंदिर बिल्कुल खाली है तो जाओ कितना ही मंदिरों में पहुंचना पाओगे क्योंकि उसका मंदिर कोई पत्थर मिट्टी का मंदिर नहीं है। उसका मंदिर तो परम चैतन्य का मंदिर है उसका मंदिर कोई आदमी के बनाए नहीं बनता बात तो बिल्कुल उल्टी है उसके बनाए आदमी बनाए आदमी उसके मंदिर बना के किसको धोखा दे रहा है तुम्हारे बनाए मंदिरों से तुम कहीं भी ना पहुंच सकोगे तुम्हारे बनाए मंदिर तुमसे छोटे होंगे भी है गणित साफ है तुम जो बनाओगे वो तुमसे बड़ा कैसे हो सकता है बनाने वाले से बनाई गई चीज बड़ी नहीं हो सकती कविता कितनी ही सुंदर हो कवि से बड़ी थोड़ी हो पाएगी और संगीत कितना ही मधुर हो संगीतज्ञ से बड़ा तो ना हो पाएगा मूर्ति कितनी ही सुंदर हो मूर्तिकार से तो सुंदर ना हो पाएगी बनाने वाला तो ऊपर ही रहेगा क्योंकि बनाने वाले की संभावनाएं अभी शेष है सब चुप नहीं गया वो इससे भी श्रेष्ठ बना सकता है जिसने एक सुंदर गीत गाया वो इससे भी हजार सुंदर गीत गा सकता है और वो कितने ही गीत गाए हर गीत के ऊपर ही वो रहेगा तुम्हारे बनाए मंदिर तुमसे बड़े नहीं हो सकते तुम्हारी बनाई हुई परमात्मा की प्रतिमाएं तुमसे छोटी होंगी तुम ही उनके सृष्टा हो तुम्हारा काम तुम्हारा क्रोध तुम्हारा लोभ माया मोह सब तुम्हारी मूर्तियों में समाविष्ट हो जाएगा तुम्हारे हाथ ही तो छुएंगे और निर्माण करेंगे तुम्हारे हाथ का जहर तुम्हारी मूर्तियों में भी उतर जाएगा तुम्हारे बनाए हुए मंदिर तुमसे बेहतर नहीं हो सकते और अगर तुम्हारा मन वैश्याल में लगा है तो तुम्हारे मंदिर वैश्यालों से बेहतर नहीं हो सकते तुम जहा हो तुम जैसे हो तुम्हारी ही अनुकृति तो गूंजी तुम्हारी ही धुन तो छूट जाएगी वहां इसलिए तो परमात्मा के मंदिर है नाम पर परमात्मा के बनाए आदमी के और शायद इसीलिए जितना मंदिरों से नुकसान हुआ जगत का किसी और चीज से नहीं मंदिरों और मस्जिदों ने लोगों को लड़ाया क्योंकि जिन्होंने बनाया था उनकी हिंसा उनमें उतर गई मंदिर और मस्जिद ने आदमी को जोड़ा नहीं तोड़ा उनके कारण पृथ्वी पर स्वर्ग नहीं उतरा यद्यपि नरक की झलके कई बार मिली ठीक भी लगता है साफ है बात क्योंकि जिन्होंने बनाया है उनकी घृणा उनकी हिंसा सब उनकी आक्रमण की वृत्ति उनकी दुष्टता उनकी क्रूरता सभी मंदिरों में एवं मस्जिदों में प्रवेश कर गई है तुम्हारे मंदिर में तुम किसकी पूजा कर रहे हो अपनी ही पूजा कर रहे हो तुम्हारे मंदिर तुम्हारे ही दर्पण है जिनमें तुम्हारी छवि ही दिखाई पड़ रही है इसलिए तो मंदिरों और मस्जिद में तुम कितने ही भटको तुम पहुंच ना पाओगे तुम्हें अगर परमात्मा को खोजना है तो तुम्हें वो मंदिर खोजना होगा जो उसने ही बनाया है। वो मंदिर तुम ही हो। इसलिए कबीर कहते हैं कस्तूरी कुंडल बसे तुम्हें पता होगा कस्तूरी मृग का कस्तूरी तो पैदा होती है मृग की नाभि में कस्तूरी का नाफा नाभि में पैदा होता है और कस्तूरी की जो सुगंध है वो मादा मृग को आकर्षित करने के लिए जब मृग नर कामातुर होता है जब कामाता बढ़ती है तो उसके शरीर से एक सुगंध फैलने शुरू सुग हो जाती वो सुगंध बड़ी मादक की कस्तूरी जैसी कोई गंध नहीं बड़ी आकर्षक है चुंबक जैसा उसमें आकर्षण है मस्ती से भर देती है वो गंध मादा को मादा पागल हो जाती वो अपना होश खो देती ये तो ठीक है ये तो ये तो प्रकृति की व्यवस्था हुई प्रकृति ने वैसी व्यवस्था की है कि म, नादा और, मादा और नर एक दूसरे में चुंब की आकर्षण से बंधे रहे मोर नाचता है उसके पंख उसका रंग कामतुर करते हैं उसका नृत्य न्रत, उसके नृत्य की भनक मादा को आकर्षित करती है कोयल गाती उसकी ध्वनि पुकार है उसकी ध्वनि में बंधी मादा चली आती है वैसे ही कस्तूरी मृग है उसकी नाभि में कस्तूरी पैदा होती और उसकी गंध शराब जैसी है उस गंध न मादा अपना होश खो देती और समर्पण कर देती यहां तक तो ठीक है लेकिन कस्तूरी मृग की एक तकलीफ है कि उसको खुद भी बास आती मोर नाचता है तो खुद तो अपने पंखों को नहीं देख सकता पपी हा पुकारता है या कोयल गीत गाती तो भी कोयल को पता है कि गीत मेरा है लेकिन कस्तूरी मृग को गंध हानि शुरू होती है और उसकी समझ में नहीं आती कि गंध कहां से आ रही मादा तो पागल होती है नर भी पागल हो जाता है। और वो भागता है मधोशी में कि कहीं से आ रही होगी आ तो रही तो वो स्रोत की तलाश करता है वो भागा फिरता वो जहां भी जाता वहीं वही गंध को पाता है वो करीब करीब पागल हो जाता है सिर लहूलुहान हो जाता है भागते वृक्षों में जंगल में खोजते कहा से गंध आती और गंध उसके भीतर से आती कस्तूरी कुंडल पर से कभी ना बड़ा प्यारा प्रतीक चुना है जिस मंदिर की तुम तलाश कर रहे हो वो तुम्हारे कुंडल में बसा है वो तुम्हारे भीतर है, वो तुम ही हो और जिस परमात्मा की तुम मूर्ति गढ़ रहे हो उसकी मूर्ति गढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं तुम ही उसकी मूर्ति हो तुम्हारे अंतराकाश में जलता हुआ उसका दिया तुम्हारे भीतर उसकी ज्योतिमयी छवि मौजूद है तुम मिट्टी के दिए भला हो ऊपर से भीतर तो चिनमे की ज्योति है मृण होगी तुम्हारी देह चिनमे है तुम्हारा स्वरूप मिट्टी के दिए तुम बाहर से हो ज्योति थोड़ी मिट्टी की है दिया पृथ्वी का है ज्योति आकाश की है दिया संसार का है ज्योति परमात्मा की है लेकिन तुम्हारी स्थिति वही है जो कस्तूरी मृक की है भागे फिरते हो जन्मो जन्मों से तलाश कर रहे हो उसकी जो तुम्हारे भीतर छिपा है उसे खोज रहे हो जिसे तुमने कभी खोया नहीं खोजने के कारण ही तुम वंचित हो ये कस्तूरी मृद पागल ही हो जाएगा ये जितना खोजेगा उतनी मुश्किल में पड़ेगा जहां जाएगा कहीं भी जाए सारे संसार में बटके तो भी पाना सकेगा क्योंकि बात ही शुरू से गलत हो गई जो भीतर था उसे उसने बाहर सोच लिया क्योंकि गंध बाहर से आ रही थी गंध से बाहर से आती मालूम पड़ी तुम्हें भी आनंद की गंध पागल बनाए दे रही तुम भी आनंद की गंध को बाहर से आता हुआ अनुभव करते हो कभी किसी स्त्री के संग तुम्हें लगता है आनंद मिला कभी बांसुरी की ध्वनि में लगता है आनंद मिला कभी भोजन के स्वाद में लगता है कि आनंद मिला कभी धन की खनकार में लगता है की आनंद मिला कभी पद की शक्ति में अहंकार में लगता है कि आनंद मिला बड़ा जंगल है। हर वृक्ष से तुम सिर तोड़ चुके हो, हो। कभी यहां, कभी कभी इधर कभी उधर खोजते हो और झलक मिलती झलक इसलिए मिलती है कि कस्तूरी कुंडल बसे जहां भी जाओगे वहीं झलक मिल जाएगी अब ये जरा कठिन है जब तुम किसी स्त्री में पाते हो कि आनंद मेला तब ठीक वही दशा है जो कस्तूरी में है। आनंद तुम्हें अपने ही कारण मिल रहा है क्योंकि कल तुम्हारा ही मन बदल जाएगा और इसी स्त्री में आनंद न मिलेगा कल इसी स्त्री से तुम बचना चाहोगे आज सब निछावर करने को राजी थे कल इसकी शकल देखना मुश्किल हो जाएगी अगर आनंद स्त्री से ही मिला था तो सदा मिलता शाश्वत मिलता तुम्हारे ही भीतर से कोई गंध उठी थी और स्त्री में प्रतिफलन हुआ था तुम्हारे ही भीतर से उठी थी गंध और तुमने उसे स्त्री से आते हुए अनुभव किया था स्त्री ने शायद तुम्हारे ही भीतर जो था उसकी प्रतिध्वनि की थी कभी धन के संग्रह में कभी अहंकार की तृप्ति में पद प्रतिष्ठा में मैंने सुना है एक जंगल में ऐसा हुआ एक लोमड़ी ने एक खरगोश पकड़ लिया वो उसे खाने ही जा रही थी सुबह का नाश्ता ही करने की तैयारी थी कि खरगोश ने कहा रुको तुम लोमड़ी ही हो इसका सबूत क्या ऐसा कभी किसी खरगोश ने इतिहास में पूछा ही नहीं था लोमड़ी भी सप्ते में आ गई उसे भी पहली दफ़ा विचार उठा कि बात तो ठीक है सबूत क्या है उस खरगोश ने पूछा प्रमाण पत्र कहा सर्टिफिकेट खरगोश से कहा तू रुख मैं अभी आती हूं वो गई जंगल के राजा के पास सिंह के पास और उसने का एक खरगोश ने मुझे मुश्किल में डाल दिया मैं खाने ही जा रही थी उसने कहा रुक। सर्टिफिकेट कहा है सिंह अपने सिर में हाथ मार लिया और कहा कि आदमियों की बीमारी जंगल में भी आ गई कल मैंने एक गधे को पकड़ा वो गधा बोला कि पहले सबूत प्रमाण पत्र क्या है पहले तो मैं भी सख्ते में आ गया कि आज तक किसी गधे ने पूछा ही नहीं इस गधे को क्या हो गया वो आदमी के सत्संग में रह चुका था सीने का मैं लिखे देता हूं उसने लिख के दिया सही किए कि ये लोमड़ी ही है लोमड़ी गई बड़ी प्रसन्न लेकर सर्टिफिकेट खरगोश बैठा था लोमड़ी को तो सक था कि भाग जाएगा ये सब धोखा है लेकिन खरगोश बैठा था खरगोश ने सर्टिफिकेट पढ़ा लोमड़ी के हाथ में सर्टिफिकेट दिया और भाग खड़ा हुआ। खिसक गया वो तो बड़ी हैरान हुई वापिस सिंह के पास आएगी तो बहुत मुश्किल की बात हो गई सर्टिफिकेट तो मिल गया लेकिन वो खरगोश निकल गया तुमने गे के साथ क्या किया था सिंह ने कहा देख जब मुझे भूख लगी होती तब मैं सर्टिफिकेट की चिंता नहीं करता पहले मैं भोजन करता हूं वही काफी सर्टिफिकेट है कि मैं सी और जब मैं भूखा नहीं होता तब मैं सर्टिफिकेट की बिल्कुल चिंता नहीं करता मैं सुनता ही नहीं मगर यह बीमारी जोर से फैल रही आदमी में ये बीमारी बड़ी पुरानी है जानवरों में शायद अभी पहुंची होगी बीमारी यह है कि तुम दूसरों से पूछते हो कि मैं कौन जब हजारों लोग जय जयकार करते तब तुम्हें सर्टिफिकेट मिलता है कि तुम कुछ हो जब कोई तुम्हें उठा के सिंहासन पर बिठा देता है तब तुम्हें प्रमाण पत्र मिलता है कि तुम कुछ हो दूसरों से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत है दूसरों से पूछना आवश्यक है कि तुम कौन हो लेकिन तुम सदा दूसरों से पूछ रहे हो स्कूल से सर्टिफिकेट ले आए हो कि तुम मैट्रिकुलेट हो कि बीए हो कि पीएचडी हो सब तरफ से तुमने सर्टिफिकेट इकट्ठे किए हैं कि तुम कौन हो कोई प्रमाण पत्र तुम्हें खबर ना दे सकेगा कि तुम कौन हो क्योंकि दूसरे तुम्हें कैसे पहचानेंगे सिंह भी कैसे प्रमाण पत्र दे सकता है लोमड़ी को कि तू लोमड़ी ही है अगर कोई प्रमाण है तो भीतर से तुम कौन हो इसकी अगर कोई भी खबर मिल सकती है तो भीतर से मिल सकती है तुम दूसरों के दरवाजे मत खटखटाओ तुम अपना ही दरवाजा खोल लो और तुम्हें दूसरों के दरवाजों पर जो बनक भी मिलेगी वो भी तुम्हारे भीतर की ही गंध की है दूसरे के दरवाजे से टकरा के तुम्हारी ही गंध तुम्हारे नासा नासापुटों में आ जाएगी और तुम समझोगे कि दूसरे ने कुछ दिया है इस जगत में कोई किसी को कुछ नहीं देता दे नहीं सकता स्त्री सुख नहीं दे सकती पुरुष को पुरुष सुख नहीं दे सकता स्त्री को लेकिन एक दूसरे के आसपास खड़े होकर अपनी ही गंध की प्रतिध्वनि सुनने में सुविधा हो जाती है। अकेले में तुम्हें बड़ी बेचैनी होती है। अगर तुम्हें एक शून्य घर में छोड़ दिया जाए तो तुम बड़ी मुश्किल में पड़ जाते हो क्योंकि वहां कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जिसके माध्यम से तुम अपनी गंध को वापिस पा सको इसलिए आदमी भीड़ की तरफ जाता है क्लब समाज समुदाय मित्र परिवार तुम सदा दूसरे को खोजते हो क्योंकि दूसरे के बिना प्रतिध्वनि कैसे पता चले तुम भागे फिरते हो बहुत जगह तुम्हें झलक मिलती है वो सब झलक झूठी झूठी स्रोत की दृष्टि से तुम्हें लगता है वो बाहर से आ रही तब तुम बाहर पे निर्भर होते जाते हो और जितना तुम बाहर पर निर्भर होते हो उतनी ही भीतर की सुध खो जाती पहचानो जब स्त्री के संभोग में कभी तुम्हें सुख का कोई क्षण मिला है तो होता क्या है होता इतना ही है कि संभोग के क्षण में विचार बंद हो जाते विचार बंद हो जाते हैं भीतर के ध्यान की धुन बजने लगती मार्ग खुल जाता है कस्तूरी बाहर तक आ जाती है क्षण भर को तुम्हें सुख अनुभव होता है क्षण भर को झरोखा खुलता है फिर बंद हो जाता है जहां कहीं भी तुमने कोई सितार बजाता हो और तुम बैठ जाते हो लीन हो जाते हो जैसे ही तुम लीन होते हो वैसे ही सुगंध हानि शुरू हो जाती वो सुगंध सितार से नहीं आ रही वो तुम्हारी लीनता से आ रही तल्लीनता ही तो ध्यान है। तुम भोजन करते हो स्वादिष्ट भोजन है। तुम बड़े रस से भोजन लेते हो तुम इतने तल्लीन होकर भोजन करते हो कि भोजन ही ध्यान हो जाता है उसी क्षण में तो उपनिषद के ऋषियों ने कहा है कि अन्न ब्रह्म अन्न से भी इतनी ध्वनि उठी होगी कि ब्रह्म जैसा प्रतीत हुआ होता क्या है समझ लो कि तुम भोजन कर रहे हो बड़ा स्वादिष्ट है तुम बड़े तल्लीन हो बड़ा सुख आ रहा है स्वाद रोए रोए में डूबा जा रहा है तभी कोई खबर लेके आता है कि बाहर पुलिस खड़ी और मिसा के अंतर्गत तुम गिरफ्तार किए जाते तत्म स्वाद खो गया भोजन अब भी वही है लीनता टूट गई भोजन वही है जीव वही है शरीर में अब भी वेही रस काम कर रहे हैं, लेकिन लीनता टूट गई अब भोजन में कोई स्वाद नहीं भोजन बेस्वाद हो गया अब भोजन में नमक है या नहीं तुम्हें पता ना चलेगा अचानक क्या बदल गया, सब तो वही है और फिर एक आदमी भीतर आता है वो कहता घबरा मत सिर्फ मजाक की थी कोई पुलिस नहीं आई है कोई मिसा के अंतर्गत गिरफ्तार नहीं किए गए जो भोजन बेस्वाद हो गया था बड़ा फासला हो गया था वो फिर स्वादिष्ट हो गया फिर तुम मग्न हो तुम ही दान देते हो तुम ही भोग करते हो तुम ही पहले भोजन में रस डाल देते हो लीनता के द्वारा फिर तुम ही स्वाद लेते हो तुम ही स्त्री या पुरुष में अपनी कामना के द्वारा ध्यान को केंद्रित कर देते हो फिर अपनी ही धुन सुनते हो कस्तूरी कुंडल बसे जहां भी तुमने कहीं आनंद पाया हो स्मरण रखना कि वो तुमने ही डाला होगा क्योंकि दूसरा कोई उपाय नहीं धन में डाल दो तो धन में आनंद मिलने लगेगा पद में डाल दो तो पद में आनंद मिलने लगेगा जिस बात में भी डाल दो वहीं से आनंद मिलने लगेगा आनंद तुम्हारा स्वभाव है वो तुम्हारी नाभि में ही छिपा है, और तुम मधमाते भाग रहे हो और वहां खोज रहे हो जहां वो नहीं और वहां से तुम्हारी आंख बिल्कुल चूक गई है जहां वो है तेरा जन एकाध है कोई कोई एक आध करोड़ों में भीतर की तरफ मुड़ता है कोई एकाध करोड़ों में इस राज को समझ पाता है कि जिसे मैं बाहर पा रहा हूं वो मेरे भीतर इस राज की कुंजी हाथ में आते ही जीवन में क्रांति घटित हो जाती तुम्हारे हाथ में स्वर्ग का द्वार आ गया पहली दफा अब कहीं खोजने की कोई जरूरत न रही अब तो जब भी चाहा सुगंध भीतर है स्वर्ग भीतर है जब जरा गर्दन झुकाई देख ली दिल के आईने में है तस्वीरें यार अब बस गर्दन झुकाने की बात रही धीरे धीरे तो गर्दन झुकाने की भी बात नहीं रह जाती तुम ही हो गर्दन भी क्या झुकानी जहां रहे जैसे रहे वही आनंद फैलता रहेगा जहां रहे जैसे रहे सुविधा में रहे असुविधा में रहे स्वस्थ थे कि बीमार थे गरीब थे कि अमीर थे जवान थे कि वृद्ध थे जन्म रहे थे कि मर रहे थे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम ही हो वो परम स्वर्ग अब कुछ भी बाहर होता रहे वो सब बाहर है और भीतर अनाहत संगीत गूंज रहा है और भीतर उस भीतर के महासुख में जरा भी दरार नहीं पड़ती कोई विघ्न नहीं आता क्योंकि जो बाहर है वो बाहर है और उसके भीतर पहुंचने का कोई उपाय नहीं एक बार तुम्हें अपने भीतर का मंदिर मिल गया और एक बार तुमने राह पहचान ली फिर तुम्हें भटकाने का कोई उपाय नहीं क्योंकि कोई भटका भी नहीं रहा था तुम खुद ही भटक रहे थे क्योंकि तुम्हें लगता था गंध आती बाहर से और गंध छिपी थी तुम्हारी नादी में तेरा जन एक है कोई करोड़ों में कोई एक भीतर की इस बात को पहचान पाता अर्जुन क्या है खोजते तो सभी हैं, पाना भी सभी चाहते हैं फिर पा क्यों नहीं पाते कहा अवरोध है कहा मार्ग में दीवाला जाती काम क्रोध और लोभ विवर्जित हरिपद चिन्ह है सोई इन तीन को कबीर कहते हैं काम क्रोध और लोभ इनकी विवर्जना है इनका अवरोध है इनके कारण ही पहचान मुश्किल हो जाती है इनके कारण ही हर पद को चीनना मुश्किल करीब करीब असंभव हो जाता इन तीन को हम समझने की कोशिश करें काम क्रोध लोभ काम है जो हमारे पास है उससे ज्यादा पाने की आकांक्षा जो मिला है उससे तृप्त न होना काम है जो है उससे असंतोष काम है इसलिए मोक्ष की कामना भी कामना ही है परमात्मा को पाने की इच्छा भी काम है धन पाने की इच्छा तो काम है ही स्त्री पाने की पुरुष पाने की इच्छा तो काम है ही परमात्मा को पाने की इच्छा मोक्ष को पाने की इच्छा भी काम काम का अर्थ इतना ही है कि जो है उतना काफी नहीं और अकाम का अर्थ है जो है वो काफी से ज्यादा है जो है वो परम तृप्ति दे रहा है जो है वो परितोष दे रहा है उतने से हम राजी ही नहीं हैं, हम प्रफुल्लित जो मिला है उससे हम अनुग्रहित फिर काम विसर्जित हो जाता है इसलिए ध्यान रखना दो तरह के काम ही है सांसारिक और धार्मिक सांसारिक काम ही बाजार में बैठा है वो धन इकट्ठा कर रहा है पद प्रतिष्ठा इकट्ठा कर रहा है मकान बड़े से बड़ा किए चला जा रहा है और एक धार्मिक कामी वो सन्यासी हो गया मुनि हो गया मंदिर में बैठा है आश्रम में बैठा है लेकिन वो भी कामी है। उसकी कामना का विषय बदल गया है लेकिन कामना नहीं बदली कल वो धन चाहता था अब वो ब्रह्म चाहता है चाहे बाकी है और चाह है काम क्या तुम चाहते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक तुम चाहते हो तब तक तनाव रहेगा और जब तक तनाव रहेगा तब तक अवरोध रहेगा जब तक तुम मांगते रहोगे तब तक तुम्हारी आंख बाहर लगी रहेगी जब तक तुम चाहना से भरे रहोगे तब तक तुम भविष्य से भरे रहोगे तुम्हारा मन दौड़ता रहेगा कल की तरफ भीतर कैसे जाओगे भीतर जाना तो आज और अभी होगा बाहर जाने वाला मन हमेशा कल आने वाले भविष्य में डोलता डवा डोल रहेगा काम भविष्य को पैदा करता है कामना से भविष्य पैदा होता है और जो आदमी निष्काम वो अभी और यहीं जीता है कोई भविष्य नहीं ये क्षण काफी है क्या कमी है इस क्षण सब पूरा है तुम पूरे के पूरे हो रत्ती भर कमी नहीं है। लेकिन अगर कामना हुई तो कामना से कमी पैदा होती ये गणित ठीक से समझ लो जितनी बड़ी कामना उतनी बड़ी कमी जितना मांगोगे उतने बड़े भिखारी रहोगे मैं एक घर में मेहमान था कलकत्ते में एयरपोर्ट से मेरे मेजबान मुझे लेके चले तो बड़े उदास थे मैंने पूछा क्या हुआ कहा कि बहुत नुकसान हो गया। पत्नी ने वो भी पीछे बैठी थी उसने कहा इनकी बातों मत पड़ना आप तो जानते ही नुकसान बिल्कुल नहीं हुआ है लाभ हुआ है तो मैं थोड़ा परेशान हुआ कि मामला क्या है मैंने कहा विस्तार से कहो तो उसने कहा इनको किसी धंधे में दस लाख मिलने की आशा थी पांच ही लाख मिले ये कहते हैं पांच लाख का नुकसान हो गया और उससे बड़े परेशान रात सो नहीं सकते और मैं इनको समझा समझा कर मरी जा रही हूं और इसलिए मैंने चाहा कि आप आए इनको, इनको थोड़ी याद दिलाए कि पांच लाख का लाभ हुआ कामना दस की हो और पांच ही मिले तो पांच का तो नुकसान हो गया अगर कामना पचास की होती तो और बड़ा नुकसान होता अगर कामना करोल की होती तो भिखारी हो गए थे दिवाली निकल गए जितनी बड़ी कामना होती चली जाती है उतना बड़ा भिखारीपन बढ़ता चला जाता है इसलिए सम्राटों से बड़े भिखारी तुम कहीं ना पा सकोगे और धनियों से बड़े दर्द खोजना मुश्किल है उनके पास क्या है उसकी गिनती मत करना क्योंकि उसकी वो गिनती खुद ही नहीं कर रहे हैं तुम क्यों करो उनके पास जो नहीं है उसका हिसाब करना है? तब तुम्हें पता चलेगा यही भूल हो रही तुम देखते हो धनी को तो तुम उसका हिसाब लगाते हो जो जो उसके पास है कितना बड़ा मकान कितनी बड़ी कार कितनी बड़ी जमीन तुम इसका हिसाब लगा रहे तुम कह रहे आदमी के पास कितना वो आदमी इसका हिसाब ही नहीं लगा रहा है वो हिसाब लगा रहा है उसका जो होना चाहिए और जो नहीं तुम ईर्षा से मरे जा रहे हो कि काश इतना हमारे पास होता और वो आदमी अपनी तृष्णा से मरा जा रहा है क्योंकि ये तो कुछ भी नहीं है सपने कभी पूरे नहीं होते क्योंकि अगर पूरे भी हो जाएं तो सपने बड़े लोचपूर्ण जब तक वो पूरे होते हैं तब तक वो फैल के और बड़े हो जाते हैं सपने तो बच्चे रबर के गुब्बारों से खेलते हैं वैसे तुम फूकते जाते हुए हो बड़े होते जाते हैं। कुछ और नहीं करना पड़ता सिर्फ फूकना पड़ता है सिर्फ थोड़ी हवा और डाल दी कि फुग्गा बड़ा हो जाता है। और बड़ा होता चला जाता है। कामना फूंकने से ज्यादा नहीं कोई कामना के लिए कुछ करना नहीं पड़ता आराम कुर्सी में बैठ के तुम जितना दिवा स्वप्न देखना चाहो उतना देख सकते हो और बच्चों के फुग्गे तो फूट भी जाते हैं अगर ज्यादा फूके जाए कामना के फुग्गे कभी नहीं फूटते क्योंकि वो हों तो फूटे फुग्गा कम से कम कुछ तो है माना कि बहुत पतली रबर है और भीतर सिर्फ गर्म हवा है लेकिन सपने के फुग्गे में उतनी पतली रबर भी नहीं वो हवा ही हवा है उसको तुम फैलाते चले जाते ये आकाश भी छोटा है तुम्हारे सपने से उसकी कोई सीमा नहीं दुनिया में दो चीजें असीम है एक सपना और एक ब्रह्म बस दो चीजें आसीम उनमें से एक है और एक बिल्कुल नहीं फिर सपना जितना बड़ा होता उससे तुम तुलना करते हो जो तुम्हारे पास बड़ी अतृप्ति पैदा होती बड़ा असंतोष जगता है कोई तुम्हें गरीब नहीं बना रहा है तुम ही अपने को गरीब बनाए चले जा रहे हो जिस दिन ये समझ में आया बुद्ध और महावीर को इसलिए वो तत्क्षण राजमहल छोड़ सड़क पे खड़े हो गए राजमहल नहीं छोड़ा वो जो सपना था जिसके कारण गरीब से गरीब हुए जा रहे थे वो सपना छोड़ दिया इसलिए दुनिया में बड़ी अनूठी घटना घटती है, सम्राट दीन रह जाते हैं और कभी कभी राह के भिकारी ने ऐसी गरिमा पाई तो उसकी महिमा का बखान नहीं किया जा सकता राज कहां है कुंजी कहां है जो तुम्हारे पास है उससे जो तृप्त है जिसकी वासना रक्ति भर भी भविष्य की तरफ नहीं जाती जिसने वर्तमान को काफी पाया और काफी शब्द ठीक नहीं काफी से ज्यादा पाया क्योंकि काफी में थोड़ी कमी मालूम पड़ती बस काफी ऐसा लगता है कि कुछ और बाकी जिसने काफी ही नहीं जो है उसमें पर्याप्त से ज्यादा पाया परितृप्ति पाई परितोष पाया और इतना ही नहीं कि वो राजी है वो अनुग्रही वो वह अहोभागी है जो मिला है उसके लिए उसके हृदय में बड़ा गहन धन्यवाद है तो कामना टूट जाती संतोष कामना को मिटा देता है असंतोष कामना की अग्नि में घी की तरह पड़ता चला जाता है संतुष्ट होना सीखो तो पहली बाधा गिर जाएगी काम अगर कामना बनी रही तो भविष्य का जाल बना रहता है और वो जाल बड़ा है और वर्तमान का क्षण बड़ा छोटा है वो उस जाल में कहा खो जाएगा तुम्हें पता ही ना चलेगा वर्तमान का क्षण तो ऐसे है जिससे रेत का एक कण और भविष्य का जाल ऐसे है जिसे सारे सागरों के किनारे की रेत वर्तमान का कण कहां तुम खोदोगे उस रेत में पता ही ना चलेगा और वहीं द्वार अगर तुम्हें वर्तमान के क्षण के द्वार को पकड़ना हो और उसके अतिरिक्त तो कोई द्वार नहीं वहीं से कोई मंदिर में प्रवेश करता है क्योंकि वही तुम हो वही वृक्ष है वही आकाश है वही चांदारे है वही परमात्मा है वर्तमान का क्षण एकमात्र अस्तित्व है भविष्य तो कल्पना का जाल है वो तो आंख खुले रख के सपने देखने का ढंग है दिवा अगर तुम्हारी कामना भविष्य की तरफ बढ़ती जाती तो एक अवरोध दूसरे अवरोध को सहायता देता है जिस आदमी की कामना भविष्य में होगी उसका लोभ अतीत में होगा लोभ अतीत है और कामना काम भविष्य लोभ का मतलब है जो है उसे जोर से पकड़े रहो काम का अर्थ है जो नहीं है उसको मांगे जाओ और लोभ का अर्थ जो तुम्हारे पास है उसे जोर से पकड़े रहो वो कहीं खो ना जाए उसमें से रत्ती भर कम ना हो जाए अब ये बड़े मजे की बात है उससे तुम्हें कोई सुख नहीं मिल रहा उससे तुम संतुष्ट नहीं हो संतुष्ट तो तुम कामना कर रहे हो कभी भविष्य में कोई स्वर्ग मिलेगा लेकिन तुम उसे पकड़े जोर से हो आदमी अतीत को पकड़े रखता है और जो जो उसने अतीत में कमाया है धन पद ज्ञान त्याग जो भी उसको संभाले रखता है कि कहीं ये न खो जाए आंखें लगी रहती हैं भविष्य पर और पैर अड़े रहते हैं अतीत में दोनों हाथों से अतीत को पकड़े रहते हो और दोनों आंखों से सपना देखते रहते हो भविष्य का और इन दोनों के बीच में क्षण है एक जहां अस्तित्व समाधि में सदा ही लीन जहां अस्तित्व क्षण भर को भी कपा नहीं जहां निष्कंप चैतन्य की ज्योति चल रही जहां मंदिर का द्वार खुला है संकीर्ण है वो द्वार जीसस ने अपने शिष्यों से कहा है नैरो इज माय गेट संकीर्ण है मेरा द्वार स्ट्रेट इज द वे बट नैरो इज माय गेट मार्ग तो सीधा साफ है लेकिन द्वार बहुत संकीर्ण वो तो कबीर कहते हैं प्रेम गली अति साकी तामे दो न समाय बड़ी संकीर्ण है गली वहां दो भी साथ न जा सकेंगे जीसस ने कहा है सुई के छेर से ऊट निकल जाए लेकिन धनी स्वर्ग के द्वार से न निकल पाएगा आखिर धनी पे ऐसी क्या नाराज की? धनी से प्रयोजन है जिसने पकड़ रखा है अतीत को लोभ को लोभ और काम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं एक अतीत की तरफ देख रहा है कि जो है वो खो ना जाए दमड़ी दमड़ी को पकड़े हुए और काम भविष्य की तरफ देख रहा है कि जो है उससे ज्यादा होना चाहिए इन दोनों के भीतर इन दोनों के बीच खिंचे हुए तुम हो अगर तुम्हारे जीवन बिल्कुल संकट में पड़ा है तो कुछ आश्चर्य नहीं अगर तुम इस तरह खिंचे जा रहे हो दो अभावों के बीच अतीत जा चुका उससे तुमने जो भी इकट्ठा कर लिया है कचरा है भविष्य आया नहीं तुम जो भी सोच रहे हो सिर्फ सपना है उन दोनों के बीच तुम खिंचे जा रहे हो तुम्हारी दुर्गति जा रही फिर तुम कहते हो बड़ी चिंता है बड़ा संतान है होगा ही आश्चर्य है कि तुम जिंदा कैसे हो मनस्विद जितना अध्ययन करते हैं उतना ही वो पाते हैं पहले तो पचास साल पहले मनस्विद लिखते थे कि इतने ज्यादा लोग पागल होते हैं क्यों अब वो लिखते हैं कि इतने लोग पागल नहीं होते थोड़े पागल होते हैं बाकी तो नहीं पागल होते क्यों क्योंकि स्थिति तो ऐसी है कि सभी को पागल होना चाहिए पागल है ही कमो मात्रा का फर्क थोड़ा अपने को कोई ज्यादा संभाले हुए है कम पागल दिखाई पड़ता है लेकिन भीतर सारा पागलपन उबल रहा है कब विस्फोट होगा कोई भी नहीं जानता किसी भी क्षण हो सकता है वो तो अच्छा है कि मौत जल्दी आ जाती थोड़ा सोचो कि जिंदगी अगर 200 साल की हो तो तुम एक आदमी ना पाओगे जो बिना पागल हुए मर जाए तो जिंदगी कम अगर जिंदगी हजार साल की हो तो जमीन बिल्कुल पागलों से भर जाएगी पागल खाने बनाने की जरूरत ना होगी बुद्ध खाने बनाना पड़ेंगे कुछ लोग जो ठीक हालत में हैं, उनको बचाना पड़ेगा कि इनको एक दीवार बना के अंदर बिठा दो नहीं तो पागल मार डालेंगे दीवाल के बाहर पागल खाना दीवाल के भीतर बुद्ध खाना बनाना पड़ेगा उम्र कम है जल्दी चुक जाती है ंथा अगर तुम जैसे हो वैसे ही बढ़ते जाओ तो तुम सोच सकते हो कि अंत क्या होगा इसके पहले कि तुम पागल हो जाओ मौत आ जाती है विश्राम दे देती मौत की बड़ी अनुकंपा है काम और लोभ काम तो संतोष से चला जाता है लोभ कैसे जाएगा सिर्फ संतोष काफी नहीं है, लोभ का अर्थ है तुम पकड़ते हो तुम्हारी देने की क्षमता खो गई तुम बांट नहीं सकते और जो आदमी बांट नहीं सकता वो अपने चीजों का मालिक नहीं गुलाम जब तुम देते हो तभी तुम पहली दफा मालिक होते हो तुमने जो चीजें दे दी उन्हीं के तुम मालिक हो देने से पहली दफा मालिकियत पता चलती वही दे सकता है जो मालिक है। जो मालिक ही नहीं है वो कैसे दे सकता है इसलिए कृपण से ज्यादा कुरु इस जगत में कोई दूसरा व्यक्तित्व नहीं है कृपणता सबसे बड़ी कुरूपता है जीवन का सारा सौंदर्य खो जाता है कंजूस की शकल देखो उसका जीवन का ढांचा देखो उसमें तुम्हें कहीं भी कोई सौंदर्य न दिखाई पड़ेगा उसमें तुम्हें कहीं प्रेम की गंध न मिलेगी क्योंकि कंजूस प्रेम नहीं कर सकता क्योंकि प्रेम में खतरा है बांटना पड़े देना पड़े प्रेम में यह खतरा है कि दूसरा पास आएगा तो कुछ ना कुछ ले जाएगा मैं एक घर में रहता था घर के जो मालिक थे उनको मैंने कभी नहीं देखा कि वो अपने बच्चों से बात करते हो या अपनी पत्नी के पास बैठते हो वो घर में आ जाते थे तो बच्चे कपते पत्नी डरती और पत्नी डरे तो समझो कोई खास मामला है तो आमतौर से पत्नियां डरती नहीं कभी कभार ऐसा होता है सौ में एक आध मौके पर कि पत्नी डरे पत्नी डरती नौकर कपते और उनको मैंने कभी नहीं देखा कि वो राह से निकलते किधर इधर दर देखते हो बिल्कुल सीधा वो अपना एकदम चले जाते तीर की तरह मैंने उनसे पूछा कि मामला क्या है तो उन्होंने कहा कि अगर जरे हंस के पत्नी से बोलो कहती है फलाना गहना ले आओ ये करो हंस के बोले कि फंसे तो चेहरा सख्त रखना पड़ता अगर बच्चे को जरी पीठ थप वो खीसे में हाथ डालते अगर नौकर की तरफ देख भी लो वो तैयार खड़ा है कि तनख्वाह। बढ़ाओ मगर इस आदमी की जिंदगी सोचो पैसा तो ये बचा लेगा और सब खो जाएगा इसकी जिंदगी में कोई सुख का क्षण नहीं हो सकता है। क्योंकि जो अपने बच्चे की पीठ थपथपाने में भी भयभीत होता हो जो पत्नी के पास बैठ के मुस्कुराने से डरता हो ये आदमी न हुआ एक तरह का पत्थर हो गया इसका हृदय धीरे धीरे धड़कना धर बंद हो जाएगा सिर्फ फेफड़ा हवा फेंकता रहेगा हृदय की धड़कन खो जाएगी इसके जीवन में जो भी संवेदनशील है वो सब नष्ट हो जाएगा क्योंकि ये डरा हुआ है ये कंजूस है ये भयभीत इसने संपत्ति को सब कुछ मान लिया ये संपत्ति की रक्षा करेगा लेकिन मालिक नहीं है पहरेदार हो सकता है मालिकियत तो तभी होती है जब तुम बांट पाते हो और देने की कला सीख लेना इस जगत में सबसे बड़ी कला है क्योंकि उसी द्वार से सब कुछ आता है जो देता है उसे मिलता है जो लुटाता है उस पर बरसता है कबीर ने कहा है जैसे कि नाव में पानी भर जाए तो तुम क्या करते हो दोनों हाथ उलीचिए ऐसे ही जीवन में जो तुम्हें मिल जाए तुम दोनों हाथ उलीचना जीसस ने कहा है जो बचाएगा वो खो देगा और जो खोने को राजी से कोई भी नहीं छीन सकता ये बड़ी उल्टी बातें हैं क्योंकि हमें तो लगता है कि जितना बचाओगे उतना ही बचेगा बांटोगे तो खो जाएगा लेकिन तब तुम्हें जीवन की रहस्य की कोई भनक भी तुम्हारे जीवन में नहीं पड़ी तुम दो और देखो दान लोभ के अवरोध को गिराता है संतोष काम के अवरोध को गिराता है दान का मतलब इतना ही नहीं कि तुम पैसा किसी को दे दो दान का मतलब है देने का भाव एक मुस्कुराहट भी दी, दी जा सकती है कुछ खर्च नहीं पड़ता लेकिन कृपण उससे भी डरता है क्या खर्च पड़ता है किसी की तरफ मुस्कुरा देखने में जरा भी खर्च नहीं है लेकिन खर्च की संभावना शुरू हो जाती डर है भय कृपण ऐसे जीता है जिससे दुश्मनों के बीच में जी रहा है सब तरफ दुश्मन है और हर चीज से डरा हुआ है कृपण भय से कपता रहता है सब तरफ चोर है डकैत है लुटेरे सब तरफ बेईमान है और सबकी नजर उस पर ही लगी है कि उसकी चीजों को झटक लें और छीन लें सिर्फ दानी अभय हो पाता है और दान का मतलब बहुआयामी है राह पर कोई गिर पड़ा है तुम हाथ पकड़ कर उसे उठा देते हो तुम अपनी राह चले जाते हो वो अपनी राह चला जाता है लेकिन तुमने थोड़ी सी जीवन ऊर्जा बांटी तुम एक कुम्हलाए हुए पौधे को देखते हो और एक लोटा पानी लाके डाल देते हो तुमने दिया तुमने जीवन ऊर्जा बांटी तुम एक बीमार आदमी के पास जाते हो एक फूल उसके बिस्तर पर रखाते हो तुमने जीवन ऊर्जा बांटी तुमने जीवन दिया और बहुत बार ऐसा होता है कि दवा जो काम नहीं करती वो किसी मित्र का लाया हुआ एक छोटा सा फूल कर जाता कोई अब भी प्रेम करता है ये बात जितनी बड़ी बचाने वाली हो जाती कोई दवा नहीं बचा सकती और कोई अब भी उत्सुक है जब कोई मरण के मुंह के पास पड़ा हो तब किसी का आके कुसल छेम पूछ जाना भी बड़े काम का हो जाता है फिर शक्ति जग जाती है आत्मविश्वास उभर आता है वह आदमी मौत के खिलाफ पैर टेक के खड़ा हो जाता है संबंध सब टूट नहीं गए अभी भी कुछ खूंटियां जीवन में गढ़ी कोई प्रतीक्षा करता है कोई प्रेम करता है एक छोटा सा फूल एक प्रेम से भरा हुआ शब्द किसी के जीवन को क्रांति दे देता है किसी के जीवन को गिरते से बचा लेता है एक सुभाषी कोई धन ही बांटने की बात नहीं धन तो निकृष्टतम है बांटने में जिसके पास कुछ ना हो वो धन बांटे एक करोड़पति ने ऐसा मुझे कहा बहुत रुपए रुपये लाकर उसने मेरे पैर पर रख दिए वो बहुत अनूठा आदमी था फिर मुझे वैसा दूसरा अनूठा आदमी पूरे मुल्क में घूम के भी नहीं मिला और बड़ी हैरानी की बात वो एक सटोरिया था जिनको लोग बुरा समझते जिंदगी बहुत अनूठी कभी-कभी बुरी स्थितियों में छिपे हुए साधु मिल जाते और और कभी-कभी साधु के के वेश में सिवाय शैतान कोई भी नहीं होता जिंदगी बहुत है। इसलिए तुम ऊपर से पहचानना मत जब तक भीतर न पहुंचो तब तक निर्णय मत लेना उस सटोरी ने बहुत रुपए लाके मेरे पैर पर पे रख दिए मैंने कहा कि अभी मुझे जरूरत नहीं जब जरूरत होगी तब मैं आपसे ले लूंगा सटोरिया की आंख से आंसू गिरने लगे उसने कहा कि आप कहते हैं लेकिन तब मेरे पास होंगे कि नहीं मैं सटोरिया हूं आज है कल नहीं इसलिए कल का मैं कोई वचन नहीं दे सकता मैं सटोरिया हूं मैं तो आज ही जीता हूं और फिर उसने कहा कि अगर आप इनको इंकार करेंगे तो आप मुझे बड़ी पीड़ा देंगे मैंने कहा क्या मतलब उसने कहा कि मैं बहुत गरीब आदमी हूं सिवाय रुपए के मेरे पास कुछ भी नहीं मुझे इससे कहने वाला कोई आदमी फिर नहीं मिला उस आदमी ने कहा कि मैं बहुत गरीब आदमी हूं मेरे पास सिवाय रुपए के और कुछ भी नहीं और जब आप मेरा रुपया इंकार कर दें तो मुझे इंकार कर दिया क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं जो मैं भेंट कर सकू तो रुपया तो सबसे गरीब आदमी बांटता है वो तो आखिरी है उसका कोई बहुत कीमत नहीं है कैसे नापोगे एक मुस्कुराहट को कि कितने रुपए की एक प्रेम भरा शब्द कहां तोलोगे कि कितने कैरेट का है अमूल्य है तुम्हारे पास देने को और राज ये है कि तुम जितना देते हो उतना तुम्हारे पास बढ़ता है जितना तुम बांटते हो उतना नया तुम्हारे भीतर उभरता है क्योंकि तुम्हारे भीतर परमात्मा छिपा है तुम उसे बांट, बांट के भी बांट ना पाओगे तुम अपने ही हाथ से कृपण हो गए तुम देते जाओगे और तुम पाओगे ताजा निकलता आता है तुम जितना दोगे उतना बढ़ेगा और जो व्यक्ति देने की कला सीख लेता है उस व्यक्ति की लोभ की जो दीवार वो गिर जाती है लोभ और काम के बीच में क्रोध है क्रोध बड़ा महत्वपूर्ण है समझ लेने जैसा है क्योंकि इन दोनों से ज्यादा जटिल है क्रोध क्या है अगर तुम्हारी कामना में कोई बाधा डाले तो क्रोध आता है या तुम्हारे लोभ में कोई बाधा डाले तो क्रोध आता है कबीर ने ठीक कहा काम क्रोध और लोभ ठीक व्यवस्था से उन्होंने शब्द रखे क्रोध बीच में सेतु है कब आता है तुम्हें क्रोध तुम एक स्त्री के प्रेम में पड़ गए हो और पत्नी बाढ़ बाधा, बाधा डालती क्रोध आता है। तुम शराब खाने जा रहे हो और बीच में न्यासी मिल जाता है शराब के खिलाफ बोलने लगता है रुकावट डालता है क्रोध आता है। तुम कृपण हो और एक भिखारी हाथ फैला के खड़ा हो जाता और चार आदमियों के सामने बड़ी फजीहत में डाल देता है क्रोध आता है। तुमने अक्सर भिखारियों को पैसे क्रोध में दिए होंगे निन्यानबे मौकों पर तुमने सिर्फ इसलिए दिए होंगे कि झंझट छूटे तुमने सिर्फ इसलिए दिए होंगे कि चार आदमियों के सामने क्या लोग सोचेंगे दे दो इसलिए भिखारी भी बड़े कुशल वो तभी हाथ फैलाते हैं जब देखते हैं कि भाड़ अकेले में अगर तुम मिल गए सड़क पे तो वो अपना जेब बचा के निकल जाते तुमसे पानी की तो आसानी तुम और निकाल न लो अकेले में भिखारी तुमसे सावधान रहता है एकांत एक में ठीक नहीं झंझट में पड़ना उचित तो नहीं वो हमेशा तुम्हें भीड़ बाजार में सड़क पे पकड़ता है पैर पकड़ लेता है चार आदमियों के साथ जा रहे थे अब फजीत हो जाती अब ये इज्जत का सवाल है भिखारी इज्जत का सवाल खड़ा कर रहा है वो ये कह रहा है कि अब दे दो एक पैसा एक पैसे के पीछे मत बदनामी करवाओ लोग क्या कहेंगे तुम देते हो क्रोध में और जो क्रोध में दिया गया वो दिया ही नहीं गया क्योंकि दान सिर्फ प्रेम में अगर तुम्हारे लोग में कोई बाधा डालता है तो उस पर क्रोध आता है अगर तुम्हारे काम में कोई बाधा डालता है तो उस पर क्रोध आता है इसलिए तो पुरानी कहावत है जर जोरू जमीन ये उपद्रव के तीन कारण बड़े प्राचीन समय से लोग समझते रहे हैं जर जोरु जमीन का मतलब यह है कि या तो धन और या काम दो ही उपद्रव में देते हैं दोनों ही क्रोध का कारण बनते हैं क्रोध दोनों के बीच में जैसे नदी क्रोध की बहती है और दो किनारे हैं काम का और एक लोभ का अगर काम और लोभ विसर्जित हो जाएं क्रोध तत्क्षण विलीन हो जाता है अब बड़े मजे की बात है कि मेरे पास लोग आते हैं जो पूछते हैं क्रोध कैसे मिटे मेरे पास कोई आदमी नहीं आया जिसने पूछा हो कि लोभ कैसे मिटे कोई आदमी नहीं आया अब तक जिसने पूछा हो काम कैसे मिटे रोज आदमी आते हैं जो पूछते हैं क्रोध कैसे मिटे क्रोध मिट नहीं सकता क्रोध पर सीधा हमला करने का उपाय ही नहीं क्योंकि क्रोध बाई प्रोडक्ट वो तो काम और लोभ के बीच में जीता है लोग जब पूछते हैं क्रोध कैसे मिटे तो मैं बड़ी मुश्किल में पड़ जाता हूं तो उनको क्या कहो उनको निराश करना भी वो तो नहीं। कम से कम इतना भी पूछने आए ये भी क्या कम लेकिन उनको कहो क्या क्योंकि अगर उनको कहो कि लोभ मिटाओ वो नदारत हो जाएंगे दोबारा कभी आएंगे नहीं वो क्रोध मिटाना चाहते और क्रोध भी वो क्यों मिटाना चाहते हैं ताकि लोभ सुविधा से कर सके और काम का भोग शांति से हो और कोई कारण नहीं है क्रोध मिटाने का कोई परमात्मा को पाने के लिए क्रोध मिटाना चाहते हैं ऐसा भी नहीं है क्रोध से अड़चन आती कभी कभी ग्राहक पर क्रोध आ जाता है पीछे पछतावा होता है कभी पत्नी पर क्रोध आ जाता है फिर पीछे पछतावा होता है क्योंकि इससे काम में और लोभ में बाधा पड़ती है तुम दिन में पत्नी पर क्रोध कर लो रात में वो बदला लेगी वो तुम्हारे काम में बाधा डालेगी क्रोध से अड़चन आती है काम और लोभ में इसलिए लोग क्रोध को मिटाना चाहते हैं लेकिन क्रोध मिटता है तभी जब काम और लोभ विसर्जित होते हैं और मिटने का कोई भी उपाय नहीं हो भी नहीं सकता क्योंकि वो दोनों के मध्य में जीता है और जब तक वो दोनों मौजूद हैं तब तक क्रोध रहेगा ही ये सोचा भी नहीं जा सकता कि लोभी क्रोध को कैसे छोड़ पाएगा क्योंकि जब उसके लोभ में कोई बाधा डालेगा तो वो क्या करेगा क्रोध रक्षा है और जब उसके कोई काम में बाधा डालेगा तब वो क्या करेगा क्रोध सब अवरोधों को तोड़कर काम के विषय तक पहुंचने की चेष्टा क्रोध तुम्हारे भीतर की आक्रमक हिंसा है जो रक्षा करती लोभ की और काम की लेकिन जब काम और लोभ ही ना रहे रक्षा को कोई ना बचा रक्षक अपने आप विदा हो जाता है वो व्यर्थ हो जाता है उसका कोई प्रयोजन नहीं रह जाता कबीर कहते हैं काम क्रोध और लोभ विवर्जित हरिपद चीन है सोई और जो व्यक्ति इन तीन की विवर्जना कर देता है इन तीन के पार हो जाता है, वही केवल हरिपद को पहचान पाता है हरिपद तो तुम्हारे भीतर है अगर ये तीन न हो तो तुम कहां होोगे अगर लोभ ना हो तो जो तुम्हारे पास है तुम उसमें ना रहोगे अगर काम ना हो तो जो तुम्हारे पास नहीं है उसमें तुम ना रहोगे तब तुम रहोगे कहा तब तुम्हारी चेतना कहां आवास करेगी कहा होगा तुम्हारा डेरा अचानक तुम अपने भीतर खड़े हो जाओगे और कोई जगह ना रही जाने की न पीछे जाने की कोई जगह रही न आगे जाने की कोई जगह रही यहीं और अभी तुम अपने भीतर खड़े हो जाओ, तुम अपने स्वरूप में लीन हो जाओ, वही स्वरूप हरिपद वही परमात्मा के चरण हरिपद शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है तुम हरि को ना पालोगे इतने जल्दी लेकिन हरिपद को पालोगे तुम्हारे भीतर तुम्हारे हृदय के में परमात्मा के चरण लेकिन जब चरण पालिए तो परमात्मा ज्यादा दूर नहीं जब चरण पर हाथ पड़ गए तो परमात्मा ज्यादा दूर नहीं तुम्हारे भीतर उसके पद उसका पूरा शरीर तो ब्रह्मांड है उसका पूरा शरीर तो ये सारा अस्तित्व है लेकिन हर हृदय में उसके पैर हर हृदय से उसकी तरफ जाने वाला मार्ग उसके पैर को पकड़ लेना ही उसके मार्ग पर चल पड़ना है पैर पकड़ने का अर्थ है समर्पण परमात्मा के पैर तुम्हारे हृदय में है उसका अर्थ है कि अगर तुम हृदय में समर्पित हो जाओ तो तुमने किरण को पकड़ लिया आप सूरज ज्यादा दूर नहीं कितने ही दूर हो तो भी ज्यादा दूर नहीं जिसने किरण पकड़ ली उसने सूरज का पैर पकड़ लिया काम क्रोध अनुलोभ विवर्जित हरिपद चीन है सोई राजस तामस सात्नय ये सब तेरी माया चौथे पद को जय जन जिन्हें तिन्ही परम पद पाया सत्व रज तम इन तीन गुणों में सांख्य ने सारे जगत को बांटा है ये तीन की संख्या महत्वपूर्ण है क्योंकि जिन्होंने भी जाना है नाम उनके अलग अलग हों कोई और नाम दे कोई और लेकिन उन सभी ने अस्तित्व को तीन हिस्सों में बांटा है सत्व रजतम ये सांख्य के शब्द हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश हिंदुओं की सामान्य धारणा है त्रिनिति ईसाइयों का विचार है और अब वैज्ञानिक कहते हैं कि पदार्थ की आखिरी खोज में उन्होंने तीन को पाया विश्लेषण के अंतिम क्षण में उन्होंने पाया कि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन तीन से सारा अस्तित्व तो बना है ऐसा लगता है कि तीन सच्चाई की खबर है कहीं से भी कोई खोजा है एक तक पहुंचने के पहले उसने तीन को पाया है इस आश्रम के लिए जो प्रतीक है फाउंडेशन के लिए वो इसकी तरफ इशारा है एक तीन हो जाता है संसार शुरू हुआ मूल गुण शुरू हो गए तीन नौ हो जाते संसार भरपूर हो गया बाजार पूरा भर गया फिर नौ से वापस एक हो जाता संसार को जी लिया देख लिया स्रोत की ओर वापस पहुंच गए स्रोत उपलब्ध हो गया एक से तीन तीन से नौ नौ से पुनः एक नौ का मतलब है अनंत ये सारा वस्तुओं का जगत है तीन का अर्थ इन अनंतता का आधार और एक जहां सब माया हो गई जहां सब दृश्य विलीन हो गए और जहां केवल द्रष्टा रह गया वो द्रष्टा एक है वो चौथा है इसलिए कबीर कहते हैं राजस तामस तामसिकिनियों इन तीनों को ही ये सब तेरी माया है माया का अर्थ होता है जो दिखाई पड़ती है और है नहीं पूर्व में हमने तीन विभाजन किए एक जो दिखाई नहीं पड़ता और है उसको हम ब्रह्म कहते दो जो दिखाई पड़ता है और नहीं उसको हम माया कहते हैं। वो सपने जैसी है और तीन वो जो उसे भी देखता है जो माया है और उसे भी देखता है जो माया नहीं है वो दृष्टा है चौथे पद को जेजन जन जी ने ही परम पद पाया वही परम अवस्था को उपलब्ध हो जाता है जिसने चौथे को पहचान लिया तीन को देखते देखते धीरे धीरे चौथे की पहचान आती ऐसा समझो कि तुम एक नाटक देखने गए हो जब तुम नाटक देखते हो तो तुम बिल्कुल ही भूल जाते हो कि तुम भी हो नाटक ही रह जाता है सिनेमा गृह में बैठे बैठे तुम्हें ख्याल ही नहीं रह जाता कि तुम हो और अगर तुम्हें बार बार ख्याल आए कि तुम हो तो तुम समझते हो कि नाटक ढंग का नहीं दिल ही ना लगा लीनता ही ना बनी करबे बदलते रहे कुर्सी पे बैठ के बार बार मन होता रहा कि कब खत्म हो तुम्हें अपनी याद आती रही बेचैन रहे नाटक की कुशलता ही यही है कि तुम अपने को बिल्कुल भूल जाओ देखने वाले को याद भी ना रहे कि मैं हूं जो दिखाई पड़ता है वही रह जाए कुशल अभिनेता वही है जो दृष्टा को बिल्कुल ही विस्मृत करवाते याद ही न रह जाए ऐसा कई बार होता है फिल्म तुम देखते हो वहां कुछ भी नहीं है पर्दे पर सिर्फ धूप छाया का खेल लेकिन कोई घड़ी आ जाती है तुम से सबसे सबके रोने लगते हो वहां सिर्फ धूप छाया है पीछे भी कुछ नहीं है एक प्रोजेक्टर लगा है वो सिर्फ रोशनी फेंक रहा है फिल्म के माध्यम से पर्दे पे भी कुछ नहीं हो तुम भली भांति जानते हो क्योंकि जब तुम आए थे तो पर्दा खाली था सब खेल रच गया है अब कोई ऐसी घड़ी आ गई है जहां तुम बिल्कुल जार जार हो जाते हो रोने लगते हो तो अच्छा है कि अंधेरा रहता है हाल में सब अपने अपने रोमान निकाल के आंसू पहुंचते रहते अंधेरे की वजह से सुविधा होती अन्यथा अड़चन हो अंधेरा होना जरूरी है अन्यथा दृष्टा का खोना मुश्किल हो जाए अंधेरे के कारण दृष्टा खो जाता है अंधेरे के कारण दृश्य उभर के दिखाई पड़ता है कभी तुम हंसते हो कभी तुम रोते हो कभी तुम उदास हो जाते हो कभी तुम प्रसन्न हो जाते हो और तुम कभी सोच भी नहीं रहे कि वहां पर्दे पे कुछ भी नहीं है तीन का सत्व रज तम या कहो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये जो सारा खेल है जानने वालों ने जाना है कि एक बड़ा रंगमंच बड़ा गहन नाटक चल रहा है तुम देखने वाले हो पर तुम बिल्कुल खो गए हो क्योंकि नाटक बड़ा कुशल है होना भी चाहिए क्योंकि उसका लिखने वाला भी परमात्मा है उसको चलाने वाला भी परमात्मा है सारा खेल बड़ी कुशलता से चल रहा है कुशलता ऐसी है कि तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं रही कि तुम हो और नाटक साधारण ढंग का नहीं है जापान में एक नाटक होता है या अभी अमरीका में एक नया नाटक शुरू हुआ है वो उसको नो ड्रामा कहते उसका नाम ही है अनाटक उस नाटक की खूबी यह है और वो बढ़ रहा है जोर से अमेरिका में फैलेगा क्योंकि उसमें बड़ा रस है और उसका संसार से कुछ संबंध है गहरा वो नाटक ऐसा है कि उसमें मंच नहीं होता और दर्शक और अभिनेता अलग अलग नहीं होते अभिनेता दर्शकों के साथ ही बैठते हैं फिर नाटक शुरू हो जाता है उसमें दर्शक भी भाग लेते हैं तुम्हें बीच में दिल आ गया तुम बीच में पहुंच गए और तुमने कुछ कुछ कहना शुरू किया उसकी कहानी पहले से लिखी नहीं होती डायलाग बटे नहीं होते कोई नहीं जानता कि क्या होगा पर उसमें बड़ा रस है क्योंकि अन हो सकता है उसमें देखने वाले और नाटक करने वाले अलग नहीं होते सब उसमें सहभागी होते और जो लोग उसमें भाग लेते हैं उनको ज्यादा रस आता नाटक देखने की बजाय क्योंकि तुम भी भागीदार हो जाते तुमको अगर रो ही है तो आंखें छिपा के रोने की जरूरत नहीं तुम उठ के बीच में पहुंच जाते हो दिल खोल के रोते हो और तुम पूरे नाटक की धारा बदल देते हो क्योंकि तुम्हारे रोने को भी संभालना पड़ता जो अभिनेता है इनका क्या करो इनको कुछ कहना पड़ता है इनके कहने की वजह से पूरी कथा बदल जाती है पूरी वार्ता बदल जाती है कहा अंत होगा कुछ पता नहीं कहाँ प्रारंभ होगा कुछ पता नहीं ठीक ये नाटक संसार का प्रतीक है यहां तुम देखने वाले अलग नहीं बैठे हो कुर्सियों पर और मंच पर नाटक नहीं चल रहा है मंच पे चलता है नाटक तुम कुर्सी पे बैठे रहते हो वहां तुम भूल जाते हो तो यहां तो तुम भूल ही जाओगे यहां मंच ही मंच यहां कोई अलग नहीं यहाँ सब सभी अभिनेता और सभी देखने वाले भूलना बिल्कुल स्वाभाविक है कुछ बुरा भी नहीं है कि भूल गए लेकिन अगर याद आ जाए अगर याद आ जाए तो जिन दुखों से तुम पीड़ित हो चिंताओं से परेशान हो तनावों से ग्रस्त हो वे सब विलीन हो जाते अगर ये याद आ जाए कि तुम देखने वाले हो करने वाले नहीं तब नाटक चलता रहेगा तुम एक कोने में बैठ जाओगे और मुस्कुराओगे तुम्हारी दशा वही होगी जो कबीर कहते हैं घूंगी के सरकरा खाए और मुस्कुराए तुम एक कोने में बैठ के अपना स्वाद लोगे अपना क्योंकि वही मधुरतम है और तुम हंसोगे लोगों पर कि नाक परेशान हो रहे हैं बहुत परेशान हो रहे हैं तुम बैठोगे कोने में यह बैठना ही संन्यास है इस बैठने का कुल इतना ही मतलब है कि मुझे समझ आना शुरू हो गई कि कर्ता होने की कोई जरूरत नहीं मेरा स्वभाव दृष्टा का है मैंने तीन के पार चौथे को पहचान लिया चौथा है तुम्हारे भीतर देखने वाला इसलिए समस्त ध्यान की पद्धतियां चौथे को जगाने की पद्धतियां कैसे तुम जागरूक बनो कैसे तुम ज्यादा ज्यादा होश से भर जाओ कैसे तुम्हारी मूर्छा और तंद्रा टूटे कैसे तुम दृश्य से हटो और दृष्टा में थिर हो जाओ चौथे पद को जय जन चिन्हें तिन्ह परम पद पाया अस्तुति निंदा आशा छाड़े तजय मान अभिमाना फिर न तो कोई प्रशंसा का सवाल है न कोई निंदा का न कोई आशा का न कोई अपेक्षा का जैसे ही तुम्हें दृष्टा का बोध होना शुरू हुआ स्तुति और निंदा व्यर्थ हो गई क्योंकि स्तुति और निंदा तो अभिनेता की अपेक्षा है अभिनेता चाहता है कि तुम ताली बजाओ, स्तुति करो अभिनेता चाहता है कि लोग निंदा ना करें क्योंकि अभिनेता का सारा रस इसमें है कि लोग क्या कहते हैं अभिनेता का अर्थ है कि वो कर्ता में इतना ज्यादा तादात्म्य कर लिया है उसने के दृष्टा का उसे कुछ पता ही नहीं वो चाहता है कि लोग क्या कहते गंध उसके भीतर है कस्तूरी कुंडल बसे है लेकिन वो उसकी भनक दूसरों की आंखों में देखना चाहता है लोग प्रशंसा करें तो वो प्रसन्न है लोग निंदा करें तो वो दुखी है लेकिन जिसने दृष्टा को पा लिया उसकी न तो अब कोई स्तुति न कोई निंदा है तुम उसकी निंदा करो तो वो दुखी नहीं तुम करो तो वो प्रसन्न नहीं तुम फूल मालाएं चढ़ाओ तो तुम उसके सुख को बढ़ाते नहीं तुम उस पर गालियों की बौछार करो तो तुम उसके सुख को घटाते नहीं तुम क्या करते हो इससे अब उसको कोई संबंध न रहा जब तक वो खुद करता था तब तक तुम्हारे करने से संबंध था अब वो दृष्टा हो गया अब तो तुम्हारे दृष्टा से ही संबंध हो सकता है तुम्हारे कर्ता से कोई संबंध नहीं हो सकता क्योंकि हम जैसे होते हैं वैसा ही हमारा संबंध होता है वो तुम्हारे कर्तत्व के जगत से हट गया पार हो गया और ऐसे व्यक्ति की अब कोई आशा अपेक्षा नहीं है कोई भविष्य नहीं है वो परमात्मा से भी कुछ नहीं मांगता उसकी मांग ही जाती रही और वो कोई आशा भी नहीं करता कि कल कुछ बड़ा होने वाला है सब बड़ा जो हो सकता था वो अभी हो रहा है जो भी हो सकता है वो हो ही रहा है ऐसा नहीं है कि ऐसा भी निराश हो जाता है निराश तो वही लोग होते हैं जिनकी आशा है इस फर्क को ठीक से समझ लेना क्योंकि पश्चिम में ऐसी बहुत सी धारणा है कि पूर्व के लोग इस तरह की ज्ञान की बातों में उलझ के निराश हो गए पैसीमिस्ट हो गए नहीं निराश तो वही हो सकता है जिसकी आशा है जिसकी कोई आशा ही नहीं उसको तुम निराश कैसे करोगे उसकी प्रफुल्लता अक्षुण रहेगी उसकी प्रफुल्लता भिन्न होगी उस आदमी से जो आशा में जीता है और उसकी उसके आनंद में एक तरह की उदासीनता होगी लेकिन हताशा नहीं थोड़ा बारीक भेद एक आदमी उदास बैठा है क्योंकि जुए में हार गया बड़ी आशा लगाई थी कि लाटरी हार गया बड़ी आशा बांधी थी उदास बैठा है इसकी उदासी, और एक व्यक्ति दृष्टा को उपलब्ध हो गया है, वो भी उसी के पास बैठा है वो भी एक तरह से उदास दिखाई पड़ेगा उसका भी कोई रस संसार में नहीं दिखाई पड़ेगा लेकिन दोनों की उदासी में बड़ा फर्क है पहले की उदासी कामना की उदासी है दूसरे की उदासी निष्काम भाव की शांति उसमें उत्तेजना नहीं है इसलिए उदास मालूम होती वो कहीं भाग नहीं रहा है इसलिए शांति से बैठा है बुद्ध बैठे महावीर बैठे उनके बैठने में भी तुम्हें उदासी दिखाई पड़ सकती है, क्योंकि वे कहीं जा नहीं रहे सब जाना बंद हो गया अब वे इतने शांत हैं कि तुम उनकी शांति को भी न पहचान सकोगे उनकी शांति बड़ी गहन है उस गहनता के कारण उदास मालूम पड़ती तुमने कभी गहरा जल देखा नदी का जब नदी का जल बहुत गहरा होता है तो उदास मालूम पड़ता है जब नदी छिछली होती और कंकड़ पत्थरों पर से और चट्टानों पर से नदी की धार दौड़ती तो बड़ी प्रफुल्ल मालूम होती बड़ा शोरगुल मचाती लेकिन शोरगुल हमेशा ही उथलेपन का सबूत है जहां नदी सच में गहरी होती वहां जल नीला हो जाता है लहर का भी पता नहीं चलता नदी इतनी मंथर गति से चलती है कि तो तुम्हें पता भी नहीं चलता कि कोई गति है वहां नदी उदास मालूम पड़ेगी लगेगा कि कोई गीत नहीं कोई नाच नहीं जब भी कोई चीज बहुत गहन हो जाती तो गीत भी बाधा मालूम पड़ता है जब कोई चीज बहुत गहन हो जाती है तो शोरगुल क्या है ज्ञानियों ने कहा है कि घड़ा जब अध भरा होता है तब आवाज होती है जब पूरा भर जाता है तो सब आवाज हो जाती है आधा भरा घड़ा आवाज करता है छिछलापन आवाज करता है इसलिए ज्ञानी में एक तरह की उदासी तुम्हें दिखाई पड़ेगी जो उदासी नहीं है जो उसकी बड़ी गहन अनुभूति के कारण सघन हो गई शांति वो इतना गहरा चला गया है कि सतह पर तुम्हें उदास मालूम पड़ेगा उसका होना आप केंद्र पर है परिधि पर नहीं अस्तुति निंदा आशा छाड़े तजे मान अभिमान ऐसी दशा में मान अभिमान सब छूट जाते मान और अभिमान में क्या फर्क है अभिमान को पहचान लेना बहुत आसान है मान जरा सूक्ष्म बात है अभिमान फूल जैसा है मान सुगंध जैसा मान को पकड़ने के लिए बड़ी गहरी आंख चाहिए अभिमान बहुत साधारण है जड़ है स्थूल मान बहुत सूक्ष्म ऐसा हुआ एक रास्ते पर तीन ईसाई फकीर मिले अलग अलग संप्रदाय के मानने वाले अलग अलग आश्रमों में रहने वाले एक ने अपने आश्रम की प्रशंसा में कहा कि इस बात को तो तुम्हें भी स्वीकार करना पड़ेगा कि जैसे पंडित हमारे आश्रम में पैदा हुए वैसे पंडित तुम्हारे आश्रमों में पैदा नहीं हुए और जैसे शास्त्र हमारे आश्रम के सन्यासियों ने लिखे और जैसी महान टीकाएं की वैसा तुम्हारे आश्रम में कुछ भी नहीं हुआ उन दोनों ने कहा यह बात सच है इसे तो तुम्हारे दुश्मन भी स्वीकार करेंगे हम भी स्वीकार करते दूसरे ने कहा लेकिन इस बात को तुम्हें भी स्वीकार करना पड़ेगा कि जैसे त्यागी हमने पैदा किए जैसे महान तपस्वी वैसे तुम्हारे आसन में पैदा नहीं हुए पंडित जरूर हुए लेकिन त्यागी नहीं बाकी दोनों स्वीकार किया कि बात सच है और इंकार नहीं की जा सकती फिर दोनों ने तीसरे से पूछा कि तुम्हारे संबंध में क्या कहना क्योंकि तुम्हारे संबंध में कुछ भी नहीं सुना गया तुम्हारे आश्रम के ना कभी पंडितों की कोई वहां से खबर आई ना कभी बड़े महात्यागियों की खबर आई उस तीसरे ने कहा कि अगर तुम हमारी ही पूछते हो तो हमने ऐसे विनम्र आदमी पैदा किए कि जिनको न पांडित्य का अभिमान है और न जिन्हें त्याग का अभिमान है वी आर टॉप इन िटी हमारा कोई मुकाबला नहीं विनम्रता में वहां हम शिखर पर यह मान है बाकी दो अभिमानी है सूक्ष्म अहंकारी आदमी अभिमानी है, है। निरअहंकार का जो दावा कर रहा है वो मानी है जिसके पास धन है वो आकड़ से चल रहा है सड़क पर समझ में आता है ये अभिमान है फिर ये आदमी कल लात मार देता धन को त्यागी हो जाता है फिर अकर से चलता है सड़क पर क्योंकि कहता है कि याद है लाखों पे लात मार दी। अब ये मान है ये सूक्ष्म संसारी अभिमानी होता है साधु सन्यासी त्यागी मुनि मानी हो जाते उनकी चाल में तुम्हें मान दिखाई पड़ेगा बड़ा सूक्ष्म है देखते हो सन्यासी को चलते हुए उसके पास कुछ नहीं है इसकी अकड़ है सब छोड़ दिया सब लात मार दिया उसकी आंखों में एक झलक है कि तुम छुद्र में उलझे हो हम परमात्मा के खोजी तुम लोभी कामी क्रोधी हम ध्यानी ये मान है। और अगर मान है तो अभिमान छिपा है कहीं गया नहीं थोड़ा भीतर सरक गया है और गहरे में चला गया जहर सूक्ष्म हो गया है और जहर जितना सूक्ष्म हो जाता है, उतना खतरनाक हो जाता है, इसलिए मैं अक्सर पाता हूं कि सांसारिक व्यक्ति को तो उसके अहंकार के प्रति जगाना आसान है तुम्हारे तथाकथित कथित धार्मिकों को उनके अहंकार के प्रति जगाना बहुत कठिन है वो इतना सूक्ष्म है कि उनको खुद भी पकड़ में नहीं आता उनको ख्याल भी नहीं कि विनम्रता भी अहंकार हो सकती है। जहां दावा है वहां अहंकार है कबीर कहते हैं जिसने दृष्टा को जाना तजमान अभिमाना लोहा कंचन समी देखे अब उसे लोहा और सोना समान ही दिखाई पड़ते हैं ते मूर्ति भगवाना और ऐसा व्यक्ति स्वयं भगवान की मूर्ति हो जाता है उसका द्वैत मिट गया अच्छे बुरे में फांसला ना रहा संपत्ति विपत्ति में भेद ना रहा मिट्टी सोना बराबर हो गए ते मूर्ति भगवाना चंदते तो माधव चिंतामणि अगर वो सोचता है कभी विचार करता है तो परमात्मा का और परमात्मा का कैसे विचार करोगे ना तो उसका कोई नाम ना उसका कोई रूप इसलिए परमात्मा के विचार का अर्थ ही निर्विचार हो जाना होता है क्योंकि परमात्मा का कैसे विचार करोगे परमात्मा का विचार करते करते ही अचानक आदमी को समझ में आता है कि तो विचार हो ही नहीं सकता यहां तो सिर्फ निर्विचार होने का उपाय निर्विचार है परमात्मा का विचार चिंते तो माधव चिंतामणि अगर वो सोचता है कभी तो सोचने के जगत में जो चिंतामणि जो आखिरी बात वो माधव की परमात्मा की याद करता है हरिपद्य रमे उदास और अगर रमता है कहीं तो परमात्मा के चरणों में रमता है लेकिन उसके रमण में उदासी है इसी उदासी की मैं बात कर रहा था संसार को लगेगा ये आदमी उदास हो गया और वो रम रहा है परमात्मा के चरणों में हरिपद, रमे उदासा। ऐसे उतर जाता है हरिपद में ऐसे गहरे चला जाता है कि बाहर से लगता है मौजूद ही नारा अनुपस्थित हो गया उदास लगने लगता है वह उदासी भ्रांति लेकिन उस उदासी के कारण बड़ा उपद्रव पैदा हुआ कई लोगों ने समझा कि उदास होने से हरिपद मिल जाएगा वो उदास बैठ गए इसलिए उदासीनियों के संप्रदाय उदासी संप्रदाय वो उदास होना सिखाते बैठे हैं बिना नहाए धोए मक्खियां उड़ रही हैं मक्खियों को भी नहीं उड़ा रहे क्योंकि उदास आदमी को क्या करते हरे थके हारे हताश बैठे ये तो मरना हो गया ये कोई जिंदगी ना हुई और इससे कोई हरिपद मिलेगा इस भ्रांति में मत पड़ना लेकिन अक्सर धर्म के मार्ग पर ये कठिनाई होती क्योंकि लोग बाहर से पकड़ते हैं जिन्होंने हरिपद पाया उनके जीवन में एक उदासी आती उदासी गहराई से आती उनके चेहरे पे एक गहनता आ जाती वो गहरी नदी की भांति हो जाती चहल पहल खो जाती गति विलीन हो जाती वो ज्यादा से ज्यादा अपने में रमने लगते हैं भीतर इतना आनंद है कि सारी जीवनधारा भीतर की तरफ मुड़ जाती बाहर कोई बचता ही नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कभी कि ऐसा व्यक्ति जो नहीं जानते उनको उदास मालूम पड़े वो परम आनंद में लीन है वो हरिपद में रमा है तो फिर कठिनाई है दूसरे लोग सोच के, के ऐसे उदास होने से हरिपद मिल गया है इस आदमी को हम भी बैठ जाए उदास होकर उदास बैठने से हरिपद नहीं मिलता हरिपद मिलने से बाहर के जगत में उदासी हो जाती हो ही जाएगी जिसको हीरे मिल गए वो कंकड़ पत्थर के प्रति उदास हो जाता है वो कंकड़ पत्थरों को किस लिए संभाले फिरेगा किसलिए ध्यान देगा कल तक संभालता था क्योंकि हीरों का उसे पता ना था अब हीरे मिल गए कंकड़ पत्थर के प्रति उदासी हो गई अब रस परमात्मा में लग गया तो संसार से विरस हो गया यह स्वाभाविक है लेकिन इससे उल्टी बात नहीं होती कि तुम संसार में विरस हो जाओ तो परमात्मा में रस मिल जाए कि तुम कंकड़ पत्थर छोड़ दो तो हीरे मिल जाए हीरे मिल जाए तो कंकड़ पत्थर छूट जाते लेकिन कंकर पत्थर छोड़ने से कैसे हीरे मिल जाएंगे कंकर पत्थर छोड़ने से हीरे मिलने का क्या संबंध है हीरे मिल जाएं तो कंकर पत्थर की याद भूल जाती है हरिपद रमेश उदासी बात खत्म हुई कंकर पत्थर भूल गए छोटा बच्चा खेल रहा है अपने खिलौनों से तुम और कीमती खिलौना ले आए शानदार खिलौना ले आए चलने वाला गुड्डा ले आए कि दौड़ने वाली रेलगाड़ी ले आए फेंक देता अपने पुराने खिलौनों को बाहर कल इन्हीं पे लड़ता झगड़ता अब इनकी कोई फिक्र नहीं करता चीड़ के अलग कर देता टांग तोड़ के भीतर देख लेता है कि क्या है निपटारा कर दिया अब अपने नए खिलौने में लग गया लेकिन तुम अगर सोचते हो कि ये बच्चा पुराने खिलौने छोड़ दे फेंक दे तो इसको नए खिलौने मिल जाएंगे इसकी कोई आवश्यकता नहीं इसकी कोई अनिवार्यता नहीं संसार छोड़ने से नहीं परमात्मा मिलता परमात्मा मिलने से संसार छूट जाता है, छुद्र छूट जाता है विराट की झलक आने से तो बहुत लोग हैं जो उदास बैठे ये सिर्फ बीमार तरह के लोग हैं सुस्त काहिल बुद्ध के बैठने में सुस्ती नहीं आलस से नहीं काहिलता नहीं वासना चली गई दौड़ चली गई लेकिन ऊर्जा परिपूर्ण फिर अनेक हैं। वो बैठे वो सिर्फ सुस्त है वो काहल है चलने तक की हिम्मत नहीं है इच्छा नहीं है उठने की भी कोई भी नहीं उनकी हालत वैसी है कि मैंने सुना दो आदमी एक वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे जामुन का वृक्ष था और एक पक्की जामुनगिरी तो एक आदमी ने कहा कि भाई बिल्कुल मेरे पास पड़ी तू जरा इसे उठा के मेरे मुंह में डाल दे उसने कहा छोड़ो भी तुम भी कोई साथी हो कुत्ता मेरे कान में मूदता रहा और तुमने उसे नहीं भगाया ऐसे लोग उदासी हो जाते ऊर्जा नहीं मरे मरे जी रहे अगर ये बैठ जाएंगे तो क्या परमात्मा मिल जाएगा परमात्मा मिलता है विराट ऊर्जा से जब तुम्हारी वासना सब तरफ से छूट जाती काम से लोभ से क्रोध से तो तुम्हारे पास इतनी शक्ति होती क्योंकि इनमें ही तुम्हारी शक्ति व्य हो रही उसी शक्ति के पंखों पर चढ़कर तुम परमात्मा की यात्रा करते हो परमात्मा कोई सुस्ती से नहीं मिलता वो कोई आलस्य प्रमाद की घटना नहीं है वो कोई बिस्तर में पड़े रहने से नहीं मिल जाएगा अगर ऐसे वो मिलता होता तो काहिलों ने उसे कभी कपा लिया होता चंते तो माधव चिंतामणि हरिपद रमे उदासा वो रमण है वो परमात्मा के साथ रमण है वो उसके आनंद उत्सव में लीन हो जाना। वो ऐसे ही है कि जैसे तुम खाना खाने बैठे थे रुखी सूखी रोटी थी और महल का निमंत्रण आ गया तुमने थाली फेंक दी तुमने ना बस अब हुआ तुम भागे महल की तरफ परमात्मा का निमंत्रण जब सुनाई पड़ता है तुम्हारी ऊर्जा सारे संसार से हट के भीतर की तरफ बहने लगती अंतर गमन शुरू होता है इसलिए बाहर से तुम कभी कभी उदास दिखाई पड़ सकते हो वो उदासी नहीं है तृष्ण और अभिमान रहते है कहे कबीर सोदासा और ऐसे क्षण में जब कोई परमात्मा में लीन हो जाता है, तो तृष्णा अभिमान कैसे बच सकते जिसने परमात्मा की जरा सी झलक पा ली उसके मन में कोई भी तृष्णा कैसे बच सकती जिसने सब पा लिया पाने को ही कुछ ना बचा परमात्मा से ज्यादा पाने को कुछ है भी नहीं इसे थोड़ा समझ लें क्योंकि कबीर पहले कहते हैं कि कामना छूटे जब कामना छूट जाए तो परमात्मा की झलक मिलती जब परमात्मा की झलक मिलती तब तृष्णा छूटती आमतौर से शब्दकोश में तो लिखा है कि कामना और तृष्णा का एक ही अर्थ है वो नहीं है जीवन के अर्थकोष में भिन्न तृषणा बहुत सूक्ष्म तुम्हारे कुछ करने से न मिटेगी तुम तृष्णा को न मिटा पाओगे तुम कामना को मिटा सकते हो इस थोड़ी, लेकिन सूक्ष्म अंतर में तृष्णा बाकी रहेगी तृष्णा का मतलब यह है कि कामना मिट जाएगी लेकिन कामना मिटा के भी तुम इस कामना के मिटने से कुछ पाने की बाट जो होते रहोगे मोक्ष मिल जाए परमात्मा मिल जाए कहीं सूक्ष्म से सूक्ष्म तुम्हारे प्राणों में एक तरंग उठती ही रहेगी कि देखो अब कामना छोड़ दी अब क्या मिलता है और ज्ञानियों ने कहा कामना छोड़ दो सब मिल जाएगा आप जल्दी ही सब मिलने के करीब ये तृष्णा है कामना रहित होकर भी जो बची रहती है कामना उसका नाम तृष्णा है सब चाहे मिट के भीतर भी एक चाहे की छाया बनी रहती है उसका नाम तृष्णा है लोग मुझसे पूछते हैं कि ठीक आप कहते हैं सब चाहे छोड़ दो फिर क्या मिलेगा या तो वो मुझे नहीं समझे कि मैं क्या कह रहा हूं सब चाहे छोड़ दो सब में ये चाह भी आ गई नहीं आई वो समझ गए मेरी बात लेकिन वो भी क्या करें तृष्णा बहुत सूक्ष्म वो नहीं आई सब चाह में शब्द सुन लिया उन्होंने उनकी भी समझ में आ रहा है मैं कह रहा कराऊ सब चाह छोड़ दो वो कहते हैं सब चाह छोड़ के क्या मिलेगा ठीक है आप कहते हैं वासना रहित हो जाओ हो गए फिर वो जो फिर वो तृष्णा आखिरी सूक्ष्मतम बीज है वो निर्विचार की दशा तक पतंजलि कहते हैं वो बना रहेगा निर्विचार समाधि में भी तृष्णा का बीज बना रहेगा और जब तृष्णा का बीज जलेगा तभी निर्वीज समाधि अंतिम समाधि उपलब्ध होगी कामना छोड़ी जा सकती है स्थूल है बाहर की है छोड़ो जब तुम सब छोड़ दोगे कुछ छोड़ने को ना बचेगा सिर्फ एक भाव का कंपन रह जाएगा कि सब छोड़ दिया अब ये तृष्णा है कामना छोड़ने से परमात्मा की झलक मिलेगी परमात्मा के झलक मिलने से तृष्णा छूटेगी और वैसा ही अभिमान छोड़ दोगे लेकिन फिर भी मैं हूं ये भाव तो रहेगा अभिमान छोड़ दोगे मान छोड़ दोगे मैं कौन हूं ये भाव छोड़ दोगे लेकिन मैं हूं ये भाव तो बना ही रहेगा जब परमात्मा की झलक मिटेगी तो ये भाव भी मिटेगा जिस अहंकार तुम छोड़ दोगे आत्मा का भाव बना रहेगा और जब परमात्मा की झलक मिटेगी तो आत्मा का भाव भी मिट जाएगा तब बूंद पूरी तरह सागर में लीन हो गई तृष्णा अरुण अभिमान रहित है कहे कबीर सो दास कबीर कहते हैं वही दास है वही परमात्मा के चरणों को उपलब्ध हो गया यात्रा कठिन दस चलते हैं। एक पहुंच पाता है तुम उस एक को बनने की कोशिश करना नो बनना बहुत आसान है तुम एक बनने की कोशिश करना और अगर स्मरण पूर्वक चलो तो कोई कारण नहीं है कि तुम क्यों ना हो वो एक जो पहुंच जाता है तुम भी वो एक हो सकते हो पूरी संभावना है होशपूर्वक चलने की बात 25 निमंत्रण मिलेंगे बीच में यहां वहां जाने के तुम्हें इनकार कर देना तुम अपना ध्यान एक ही बात पर रखना कि हरिपद तक पहुंच जाना है और आखिरी बात तुमसे आज के पद में कहूं तुम्हें हरिपद तक पहुंचना है फिर तो हरी खुद ही तुम्हें छाती लगा लेते उसके आगे तुम्हें नहीं पहुंचना है बात खत्म हो गई तुम्हारी यात्रा पूरी हो गई तुम जो कर सकते थे कर दिया इससे ज्यादा तुमसे अपेक्षा भी नहीं हो सकती इसलिए कबीर कहते हैं कि हरी का दास हो जाने तक ही यात्रा है कहे कबीर सोदासा इसके बाद तुम्हें फिर फिक्र करने की बात नहीं अब जुम्मा उसका है और जिसने उसके चरणों तक पहुंचने की यात्रा की वो निश्चित ही उठा के आलिंगन कर लिया जाएगा वो परमात्मा के हृदय में लीन हो जाएगा पद तक तुम पहुंचो हृदय तक परमात्मा तुम्हें उठा लेगा आधी यात्रा तुम करो आधी वो करेगा और स्मरण रखना कि परमात्मा कोई निष्क्रिय तत्व नहीं है तुम अगर उसकी तरफ चलते हो तो वो भी तुम्हारी तरफ चलता है कहीं बीच में मिलन हो जाता है तुम नहीं चलते वो भी नहीं चलता है तुम जब पुकारते हो तब पुकार सुनी जाती है, जब तुम प्रार्थना से भरते हो तो प्रार्थना भी सुनी जाती तुम जब सचमुच ही अभिप्सा से भर जाते हो तो परमात्मा भी तुम्हारे प्रति इतनी ही अभिपा से भर जाता है परमात्मा कोई निष्क्रिय तत्व नहीं है कि तुम्हें यात्रा करनी अगर ऐसा होता तो जिंदगी बड़ी आखिरी अर्थों में उदास होती परमात्मा प्रेमी और जब तुम प्रेम से भरते हो उसकी तरफ चलते हो वो तुम्हारी तरफ चलना शुरू कर देता है बहुत पुरानी कहावत है चीन में कि तुम एक कदम चलो वो हजार कदम चलता है बस हरि के पद तक तुम पहुंच जाओ और तुम पहुंच सकते हो क्योंकि दूर नहीं है पद तुम्हारे हृदय में विराजमान और कई बार तुम्हें उनकी भनक भी पड़ी है लेकिन सदा तुमने बाहर समझा कि कहीं बाहर से आवाज आ रही आवाज भीतर से आ रही है आनंद का झरना भीतर से बह रहा है कस्तूरी कुंडल बसे आज इतना ही